आज 20 नवंबर सन उन्नीस हम हिंदी रंगमंच और फिल्म के सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अमरीश पुरी से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं अमरीश नाट्य शोध संस्थान के काम के बारे में तुमको थोड़ी सी जानकारी है पिछली बार चर्चा भी हुई थी तो आ, तो ये बताइए कि इसका जो स्पीकर तो माइक वो तो तो आपकी तरफ है। अभी है मेरी ओर अभी मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ तब आपकी ओर माइक घुमा दूँगी नहीं बार बार नहीं घुमाना पड़ेगा उसके बाद जो हम बोलेंगे वो पीछे से भी पकड़ लेगा अभी भी पकड़ सकता है अच्छा। <laughs> तो संस्थान में काम हम हम लोग ये कर रहे हैं कि भारतीय रंगमंच से संबंधित जो लोग रहे हुए हैं नाट्यकार निर्देशक अभिनेता उनके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत कम होता है नाट्यकार की कृति तो फिर भी रह जाती है आप हमेशा उसको पढ़ करके उसको जान सकते हैं समझ सकते हैं मगर निर्देशक अभिनेता और बाकी के जो टेक्नीशियंस हैं जो काम करते हैं तो सिर्फ उनके हैं। बारे में वो केवल दिखते हैं और फोटोग्राफ्स में थोड़े बहुत कुछ क्षण सुरक्षित रह जाते हैं बाकी की बातें खत्म हो जाती हैं तो इसलिए हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि आ, अधिक से अधिक लोगों से बातचीत रिकॉर्ड करें ताकि उनका रिकॉर्ड रह जाए फोटोग्राफ्स वगैरह तो एकत्र कर ही रहे हैं और कुछ कई बार थोड़ा सा अंश कोई पढ़ देता है तो उनके अभिनय का भी एक छोटा सा नमूना अपने पास रह जाता है और हम लोग चाहेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में इन इस सामग्री का उपयोग हम लोग करें किताबें कुछ निकलें ताकि जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो सके इस दृष्टि से बंगला रंगमंच के काफ़ी लोगों का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है हिंदी में से भी कई लोगों का दिल्ली के कई लोगों का किया है अच्छा आपके और... में बंगला का भी काफी है इसमें पूरे भारतीय भाषाओं का हम माने भारतीय रंगमंच के बारे में जानकारी करना चाह जा रहे हैं इसका संबंध केवल हिंदी से नहीं है लेकिन तो आपने इसका अभी हिंदी और बंगाली का ही किया होगा मराठी का हिंदी बंगला और मराठी इन तीन भाषाओं को बेसिकली अभी तो लिया है हाँ। मगर उसमें ऐसा करते हैं कि मान लो जब जो मौका मिल गया जैसे कैलाश पांड्या आए थे कलकत्ता तो एक रिकॉर्डिंग उनसे भी कर ली गिरीश कारनाड आए थे तो एक दिन इंटरव्यू गिरीश से भी रिकॉर्ड कर लिया तो सब भाषाओं को इसलिए नहीं शुरू किया कि सबको हैंडल करना बड़ा कठिन हो जाएगा मगर हमको ये लग रहा है कि 85 में 85 के अंत तक बंगला रंगमंच काफ़ी दूर तक कवर हो जाएगा या हम ये कह सकेंगे कि हर बंगला के काफ़ी महत्वपूर्ण जितने लोग हैं उनका रिकॉर्डिंग हो जाएगा करीब 25 एक लोगों की तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और बाकी के 20-25 लोग जो कुछ पुरानी पीढ़ी के बाकी के नई पीढ़ी के महत्वपूर्ण काम जो कर रहे हैं मिला, मिला, तो हो वो हो जाएगा और थोड़ा काम हिंदी का और थोड़ा काम मराठी का भी इस बीच में हो जाएगा हिंदी में देखो ऐसा है कि दिल्ली में शीला भाटिया से बातचीत हम कर चुके हैं हबीब तनवीर से बातचीत कर चुके तो हैं राजेंद्रनाथ से कर चुके हैं राजेंद्र पाल से एस क्रिटिक कर चुके हैं आ, दिल्ली में आ, मनोहर सिंह वगैरह से अभी नहीं हुई है मगर वो एक थोड़ा सा ज़रा सा बात का ग्रुप आ रहा है करेंगे उन लोगों से तो 85 में दिल्ली में हम समझते हैं कि दस एक लोगों से इंटरव्यू यदि दस बारह लोगों से इंटरव्यू कर लेंगे तो दिल्ली का रंगमंच कुछ दूर तक कवर हो जाएगा निसार हैं अमाल हैं बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली में वैसे हैं नहीं अभी फिलहाल हाँ जो सीरियस थिएटर है उसके तो हैं, कम ही, है। कम ही है। इसके बाद कारंथ से कर चुके हैं इंटरव्यू कर इसके बाद आप हिंदी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कहाँ पाएंगे थोड़ा लखनऊ में राज बिसारियाँ हैं एक आध लोग जयपुर में मिल जाएंगे और यहाँ चार पांच लोग छह लोगों से कर लेंगे तो यहाँ का एक तरह से भोपाल भोपाल में भी, हैं? भो में भी रहेंगे में, बीवी सेंथ के अलावा थिएटर के लिए और कौन मिलेगा भोपाल में तो हमको बताओ तो इस तरह से करके हमको लगता है कि 85 में 85 के अंत तक हिंदी और बंगला तो काफी दूर तक हो जाएंगे और मराठी के भी हम समझते हैं कि इस बीच में दस बारह लोगों के इंटरव्यू तो हो ही जाएंगे तो उसके बाद फिर और भाषाओं को लेना शुरू करेंगे मगर कोई ऐसा नहीं इस बीच में जो भी अवसर यदि मिलेगा और लोगों की रिकॉर्डिंग का तो ज़रूर करते चले है तो, तो इसमें हम ये चाहेंगे मैंने ऑटोबायोग्राफिकल थोड़ा सा कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ कैसे थिएटर की ओर आप आए क्यों आए क्या परिस्थितियाँ थीं क्योंकि निश्चित रूप से हिंदी क्षेत्र में बंग्ला और मराठी में तो फिर भी परंपरा लंबी रही है लोग जुड़ते रहे हैं हिंदी क्षेत्र वालों को थिएटर में जुड़ने के लिए आज से 25 साल 30 साल पहले आ, थोड़ा सा झगड़ा भी करना पड़ा है रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी रही हमें पता नहीं कि तुमको क्या कैसा वातावरण मिला तो हम शुरुआत वहाँ से करें और आप आराम से इत्मीनान से बात करो जो कुछ भी आप कहना चाहते हो अपने धन्यवाद काम के बारे में मैं चाहता कि बीच में जहाँ पे आपको कुछ पूछना हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम पूछते चलेंगे हम, तो हम कॉमा फुल स्टॉप लगाते चलेंगे पैराग्राफ बदलते चलेंगे रोक सकते हैं अपने जन्म से शुरू करता हूँ जी मेरा जन्म पंजाब में ख़ासकर जगह आपको बता दूँ जलंधर के पास एक नवा शहर अच्छा जगह विलेज है विलेज तो नहीं अब तो वहाँ मेरे नानी ने वहीं की थी तो मेरा वहाँ जन्म हुआ 1932 में अच्छा और जन्म के बाद ज़्यादा समय हम दिल्ली शिमले में रहे क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उन दिनों ब्रिटिश राज में ऑफिस जो होते थे जो तो ट्रांसफ़र होते थे गर्मियों में शिमला चला जाता गर्मियों में शिमला सर्दियों में दिल्ली वो बचपन का बहुत ही हमारे छोटे होते का समय था 1940 में हमारे पिताजी रिटायर हो गए अच्छा। उसके बाद 42 तक हम दिल्ली में रहे लेकिन 42 में फिर शिमले शिफ्ट हो गए अच्छा। तो शिमले कुछ पिताजी काम करते रहे हम पढ़ते रहे पिताजी तो कहा कि रिटायर कुछ और काम कुछ और काम अच्छा। रिटायरमेंट के बाद काम करना जरूरी था बच्चों की परवरिश के लिए आमदनी बहुत जरूरी थी तो तुम भाई बहनों में छोटे थे सबसे नहीं मेरे सबसे बड़े भाई हैं चमनपुरी उनके बाद मदनपुरी अच्छा उसके बाद हमारी एक बहन है कांता अच्छा शादीशुदा शुदा हैं वो भी दिल्ली में है मुझसे बड़ी है मतलब उनके बाद मैं और मुझसे छोटा एक भाई है हरीश अच्छा वो आजकल पूना में है आवाज़ का लेवल वैसे ठीक है हाँ। जी अभी हाँ। तो हमने वॉल्यूम कम कर रखा है। तो शिमले में मैंने वहीं पे मेट्रिकुलेशन किया उसके बाद मैं दो साल के लिए होशियारपुर में आगे पढ़ा जिसे इंटर कहते हैं वो मैंने होशियारपुर में आगे की और फिर से ग्रेजुएशन के लिए शिमले पहुँच गया के एंड में वहाँ ग्रेजुएशन की फिफ्टी में नौकरी की तलाश में काम की में बॉम्बे पहुंच गए क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे थे मदनपुरी फिल्म लाइन में तो दिमाग में कुछ कीड़ा तो था फिल्मों का वो यहाँ आके यहाँ के, के हालात देख के फिल्मों में काम छोटे ढर्रे पे शुरू किया जाए तो वहीं के वहीं आदमी फंस जाता है वो कुछ चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई तो ये सोचा कि इसकी तो 52 में तो उम्र 20 साल की रही होगी का का जन 20 हाँ, साल हाँ। था जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त कुछ वो समझाने पे लोगों के तो समझ गया जल्दी कि ये मामला इतनी जल्दी शुरू करने वाला नहीं है वो तो आराम से देखेंगे तो उस वक्त तो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हमने गवर्नमेंट की नौकरी की तलाश कर ली अच्छा और इतफाक से वो नौकरी हमने 21 बरस की उम्र में इक्कीस <laughs> बरस तक करते रहे तब से शुरू की हुई अच्छा हाँ, अच्छा मैंने मैंने अच्छा। जैसे 73 तक, 73 तक में जो जॉब शुरू की थी हाँ, वो 75, तो 75 तक 75 में जाके मैंने रिजाइन किया था अच्छा लेकिन इस बीच में वो जो थिएटर का और आ, एक्टिंग का कीड़ा तो दिमाग में कहीं था तो ऐसा लगता था कि कोई हमें प्रोजेक्ट करके कहीं पहुंचा दे किसी का सहारा चाहिए था ऑफिस में 61 में मुझे खबर मिली हमारे एक मित्र हैं उनका नाम है मेघानी जो यहाँ पे बाद में वो हमारे साथ प्लेस में भी काम करते रहे हैं और आजकल भी वो सिंधी थिएटर कर रहे हैं अच्छा। सिंधी का कमर्शियल थिएटर तो काफ़ी किया है उन्होंने तो बहरहाल वो मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे तो उनको एक बार हमने अपने मन की पीड़ा बता दी हर कुछ थिएटर में हमको भी करना है तो कुछ बताओ रास्ता तो उसने कहा ठीक है हम आपको डीए चलते हैं नाट्य संघ में वो वहाँ से एक साल का कोर्स पहले कर बैठे थे अच्छा। मुझसे पहले भारतीय नाट्य संघ जी नहीं सिर्फ नाट्य संघ हाँ। यहाँ थिएटर एकेडमी भी था क्या हाँ नाट्ये अकड़िमी। नाट्ये अकड़िमी। तो नाट्य तो ने नाम वो बताया थिएटर एकेडमी बताया हाँ थिएटर एकेडमी उनकी थी वो और संस्था थे ये नाट्य अकेदमी थी तो यहाँ पे अलकाजी साहब हेड थे यहीं से छोड़ के वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए थे दिल्ली तो वहाँ हमें ले जाया गया उसके पहले एक बार ऐसा चांस हुआ था मेरा आ, 56 57 में जब पृथ्वीराज जी का थिएटर चल रहा था पृथ्वी थिएटर तो हमने एक बार ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम उस थिएटर को ज्वाइन करने ले। लेकिन वहाँ कुछ बहुत पेचीदा चीज़ें पाई बहुत लोग एंटर हुए हुए थे थिएटर में और ज़्यादातर उनके फैमिली के ही बहुत से लोग थे कुछ बाहर के भी एक्टर्स थे तो ना जाने क्यों कुछ ऐसी हिम्मत नहीं हुई वहाँ स्टार्ट करने वरना तो पृथ्वीराज से खुद भी मैंने उनसे बात की थी तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ढंग से कहा था कि भाई तुमको अच्छा लगता है तो आ जाऊँ उन्होंने तो कभी ना नहीं किया था लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपनी ही कुछ हिम्मत नहीं हुई उसको स्टार्ट करने खैर 61 में गवर्नमेंट सर्विस में किस डिपार्टमेंट में बैसे थे तुम स्टेट इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस और पोस्टिंग यही बम्बई बॉम्बे में स्टेट इंश्योरेंस नहीं एलकाजी साहब के पास मुझे वो हमारे मित्र ले एक दिन शाम को तो बहुत ड्रामेटिक मोमेंट था वो नाट्य संघ का जो ऑफिस था उसके एक कोने में एक फिगर बैठी हुई टेबल के ऊपर काम कर रही उसको दूर से मैंने देखा जो अलकाजी साहब थे बहुत सीरियस फेस उठा के उन्होंने दूर से मुझे एक नज़र से देखा और हमने दूर से कहा मै आई कम तो येस क्या कि उन्होंने बुला लिया तो उनके सामने टेबल पे खड़े हो गए पास जाके तो उन्होंने हमारी तरफ ऊपर नीचे देखा और हमारे मित्र ने बता दिया कि ये ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस कोर्स है एक साल का कोर्स था तुम्हें एक्टिंग और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में शुरू हुआ था और बाकी जो स्टूडेंट्स उन्होंने लिए थे उनके साथ क्लासेस शुरू कर दी थी ये ये 54, 55 की की बात बात है? है? जी हुई। नहीं, 61। अच्छा ये 61 आ, की बीच है। गए, अच्छा बीच कर, अच्छा। तो अच्छा। में समझिए वर्ष सातरी करने बहुत बड़ा काम हो गया तो शादी करने के बाद अब लगा की कुछ और करे तो सिक्सटी वन में हमने ये ये इस तरीके से ज्वाइन किया तो अलकाजी साहब ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा यू वांट टू वर्क इन थिएटर आई ओके तो ड्रॉर खोला और वहां से एक स्क्रिप्ट निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दी दिस इज इंग्लिश प्ले बाय आर्थर मिलर ब्रिज एंड यू स्टडी दिस कैरेक्टर द मेन कैरेक्टर एडी कार्बो मैंने कहा नो विलीड इट एंड कम टूमोरो टू द्लासेस शुरू हो गए अब हमारी क्लासेस वहां से शुरू हुई रिहर्सल्स शुरू आर्थ एम के प्ले की व्यू फ्रॉम द ब्रिज और वो भी इंग्लिश में सर मढ़ाते ही होले पड़े मैंने कहा ये तो मुश्किल हो गई खैर पढ़ना शुरू कर दिया तो सडनली सात आठ दिन में हम थिएटर में इन्वॉल्व हो गए वो पढ़ना और उसके बाद कुछ क्लासेस का होमवर्क और कुछ सेट बनाने कुछ ये करना तो एक साल तक हम थिएटर में इस तरीके से बिजी रहे मैंने शुरुआत हुई अंग्रेजी के नाटक से अंग्रेजी के नाटक से। हाँ? हाँ। अंग्रेजी के नाटक से से अंग्रेजी के और और वो वो क्लासरूम प्रोडक्शन करनी थी अलकाजी साहब तो तो वैसे भी भी अंग्रेज थे <laughs> <वो> तो अंग्रे... <laughs> क्योंकि उनका थिएटर थिएटर ग्रुप ग्रुप जो था उन्हीं का किया हुआ था कर थिएटर यूनिट जो था दिस वॉज ओरिजिनल उसमें से फिर थिएटर ग्रुप बाद में इंग्लिश जो डिपार्टमेंट था ये सेपरेट किया गया तो वो इंग्लिश प्लेज भी साथ में करते थे ना उनके भी तो डायरेक्ट hmm. करते थे तो फिफ्टी फोर में इन्होंने थिएटर यूनिट की स्थापना की थी Achcha. और सिक्सटी वन में ये फ्रॉम द ब्रिज करने के बाद फिर एक हमारे क्लासरूम प्रोडक्शन थी जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए जिसके हमारा जज किया जाएगा कि उसमें हम कितने अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकेंगे वो दूसरी प्रोडक्शन थी मोलियर का बिच्छू वो हिंदी प्ले था बिच्छू वो डायरेक्ट कर रहे थे जो हमें क्लासरूम प्रोडक्शन के लिए उनके साथ जो हमारी भेंट हुई उनका नाम था सत्यदेव दुबे तो अलकाजी साहब के चौके साथ काम करते थे दुबे साहब उनके साहब ने उनसे कहा था कि क्लासेस अकेडमी और बच्चे हैं इनको सिखाओ उनको तो मालूम था कि ये थिएटर तो भाई अंदर से बाहर तक थिएटर ही जानने वाले हैं ये दुबे साहब टोटली इंटरेस्टेड इन थिएटर और डायरेक्टर की भी हैसियत रखते थे इन्होंने उन दिनों में में अपना भी बाद डायरेक्ट तो तो तो इनसे मुलाकात हुई तो हम पहले तो बिल्कुल नहीं हुए हैं देख के हमें क्या पढ़ाएंगे छोकर से तो लगते हैं और बहुत ही छोटे दिखते थे खैर इन्होंने कराना शुरू किया और कहीं पे हमें वो चीज़ अपील कर गई कि जो करवा रहे हैं कुछ ठीक ही है बातें तो ठीक हैं कुछ बड़ा दूसरे क्लास में लोग थे वो मजाक भी उड़ाते थे तो हम थोड़े से सीरियस रहे ये देखने में कि करते क्या है उसका थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि जैसे हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास किया अच्छा कोर्स अच्छा। अवार्ड वगैरह मिल गया तो वो खत्म करते ही दुबे साहब अपना एक प्ले अंधा युग करने वाले थे भारतीय तो कहने लगे कि पूरी साहब आप हमारे साथ काम करेंगे उस प्ले में हमने का जरूर करेंगे हमें तो थिएटर करना है तो हम ले लिए गए और धृतराष्ट्र के हमने पंक्तियाँ याद करनी शुरू कर दी नवंबर में जाके वो प्ले हुआ और उसके कुछ हमने चौदह पंद्रह शो अलकाजी के टेरेस पे किए 62 में। 62। तो खट से हमें पता लगा कि ये तो बहुत मज़ा आता है थिएटर करने का <laughs> उसके बाद फिर 63 में इमिजिएटली दूसरे प्ले तैयार करने शुरू किए मेरे ख़्याल में उसके बाद हमने इनकलाब किया वो उसका युगो बेटी का अच्छा। क्वीन एन इन दबल्स अच्छा। इनकलाब प्ले वो किया और फिर साथ साथ में हमने आषाढ़ का एक दिन किया दिनों और फिर एक नाटक तो था मैंने किया था लाल साहब का वर्षे के थिएटर वहाँ से शुरू हो गया और जितना उसको गाते गए उतना गाने में मज़ा आता था थिएटर तो तभी से लेके अब तक भी थिएटर यूनिट के तो हैं ही तो बीच में बहुत से नाटक हुए हैं जिनका रिकॉर्ड भी है नाटक हिस्ट्री में होगा। अच्छा और अलकाजी ही यहाँ से छोड़ के वहाँ गए थे दिल्ली जाके उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस तरीके से नाट तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ संबंध उस किस्म का जरूर रहा है कि जब कभी दिल्ली जाते थे तो जाके विजिट करते थे अच्छा अलकाजी साहब के साथ काम किया यहाँ एक नाटक तो उनके साथ किया ही अंग्रेजी वाला हाँ, ब्रेज। ब्रेज। और उसके बाद और कोई नाटक उनके साथ किया नहीं फिर हिंदी में ही दुबे के साथ किया बराबर हाँ, फिर, दुबे साथ फिर दुबे के साथ हाँ। किया अच्छा तो अलकाजी के वर्किंग की पद्धति अलकाजी के बारे में या ट्रेनिंग जो हमें थी उसके बारे में कुछ बताइए अलकाजी साहब से जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी और जो हर थिएटर में बहुत ज़रूरी है प्रतिभा वो डिसिप्लिन है एक थिएटर का वो कुछ आप उसे इंग्लिश स्टाइल कह दीजिए कुछ भी कहिए तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जो चाहिए थिएटर में एक्ट्रेस के लिए वो उनमें देखा और वो किया जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल था उनका डायरेक्शन का उनकी समझ बूझ जो थिएटर की है वो बहुत सी तो समझ बूझ उनकी बोरोड़ थी अच्छा वो इंग्लिश थिएटर जो अच्छा थिएटर देखा है उन्होंने बाहर के मुल्कों में खासकर इंग्लैंड वग़ैरह वो, वो उसको अच्छा समझकर रिप्रोड्यूस uh, कर सकते थे उसके uh, आव समझ सकते थे बाकी थिएटर के उन्हें लगन बहुत रही है कुछ ना कुछ करने की ये हैजिन बेसिकली माइंड आर्टिस्टिक बैंड ऑफ माइंड इन दैट दैट वे ही वेरी एक्टिव थिएटर uh, कैसे उनकी प्रैक्टिकल साइड जो थी हुँ. वो बहुत पक्की थी एक्टर को यह डिसिप्लिन देना की आपने नाटक करना है तो सिस्टमेटिकली कैसे करना आप पहले उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे स्क्रिप्ट उसको डिजाइन करेंगे मैंने वो हर आर्टिस्ट से, से उसमें वो सबके लिए जरूरी था अपनी अपनी डिजाइन फिर उसमें से जो डायरेक्टर को पसंद आए वो चुन करके आप प्ले पढ़ के आप उसको डिजाइन कीजिए आप इसके लिए कैसा सेट डिजाइन करें और फिर उसमें हर एक्टर को कुछ ना कुछ रोल करना पड़ता था जितने स्टूडेंट्स होते थे और वो कास्टिंग उसकी खुद करते थे देख के, के कौन सा कौन से रोल में ज्यादा फिट होगा ये क्लासेस शाम को हुआ करते रहे शाम को ऑफिस के टाइम के बाद हम जाते थे तो उसमें काफी समय जाता है। कितना समय लग जाता था प्रोडक्शन एक ही तो होगा उसको नहीं पर दो प्रोडक्शन किए ना हमने उसके एक तो वो किया व्यू हाँ, फ्रॉम हाँ. और उसके बाद फिर ये बिच्छू किया बिच्छू वाज आल्सो सपोज्ड बी डायरेक्टेड बाय अलकाजी ओनली क्लासरूम प्रोडक्शन दुबे साहब उनको असिस्ट कर रहे थे अच्छा, अच्छा, तो वैसे देखा जाए तो एक्चुअली वो दुबे साहब ने ही डायरेक्ट किया सर तो कि वो हैंडल कर रहे थे, तो तो बहुत बहुत बड़ा अंतर लगा होगा दुबे के स्टाइल में और के स्टाइल स्टाइल में में और वही हमें तो। किया जैसे जैसे हाँ, मैं आपको बता रहा रहा उनके साथ जैसे काम करता रहा, तो उसमें बहुत दिखता था उनकी कही हुई बात में कुछ रीजन दिखता था कि ये जो बात कह रहे हैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं दुबे जी हाँ तो वो हमें अपील कर जाती थी बहुत थिएटर में अगर कोई एक्टिंग के लिए मदद कर सकता है या एक्टिंग के ऊपर कुछ आ, बता सकता है हमारी समझ बूझ के हिसाब से जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं और जो उनके सुन के हमें अच्छी लगती है तो उसके लिए तो हमारे लिए कमाल का आदमी है तो इसका मतलब यह हुआ कि करीब करीब 62 से लेकर के 84 तक 84 तक 22 साल दुबे के साथ आप काम कर रहे हैं जी हाँ, अभी तक तो कर आप रहा हूं, बात, तक हाँ, आपकी बात हाँ आपके बात तो उसके साथ साथ दुबे के बाद आपको दुबे के सोचने के तरीके में काम करने के तरीके में कुछ विकास होता हुआ कुछ परिवर्तन होता हुआ देखा है या वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे उनका जो थिंकिंग है hmm. वो तो बेसिकली वही है hmm. और उसी के हम कायल हैं। थोड़ा इसको कीजिए ना इस point को है hmm. मेरे ख्याल में मैं इजिली कह सकता हूँ कि बॉम्बे में शायद ही कोई ऐसा हो जो इतने विस्तार रूप से और गहराई में थियेटर को समझता होगा और प्ले के एग्जीक्यूशन को जिसमें न्यू आइडियाज़ डाले जा सकें hmm. जो दूबे साहब की समझ बूझे चूँकि उनके साथ मैं बहुत रहा हूँ hmm. ये नहीं कि मैंने बाकी के लोग नहीं देखे करते हुए बहुत हर किस्म के नाटक होते हैं बॉम्बे में किए जाते हैं और काफ़ी इमेजिनेटिव भी बहुत से रहते हैं लेकिन ये नहीं कि मैं इनके साथ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ बट आई बिन टोटली इम्प्रेस्ड totally totally convinced hmm. and totally, uh, overpowered by his <laughs> knowledge. टोटली कन्विंस्ड एंड टोटली मेरी समझ बुझे कम हो के मेरे लिए रहे दुबे की क्षमता और योग्यता इसके बारे में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता नॉट ओनली इन बॉम्बे बट इन दिएटर वर्ल्ड ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत से इंटरनेशनल प्लेस नहीं देखे नहीं। और जो कुछ होते देखे भी हैं यहाँ बाहर के लोग लेके आए हैं कभी कभी घटिया प्रोडक्शन ही देखी उसमें नामी प्रोड़। अच्छे प्रोड़। तो आ भी नहीं पाते एक्सपेंसिव तो हाँ, तो नॉर्मली तो तो आ, भी नहीं नहीं नहीं पाते, आ सेकेंड क्लास थर्ड क्लास ही आते हैं तो है। टेक्निकल लेवल पे जरा पर बत्ती बुझाई और वो जला दी और वो कर दिया और वो कर दिया तो दुबे की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है तुमको डायरेक्शन की या महत्व तो महत्वपूर्ण वो हर एक्टर में से जो चीज़ एक हद तक तो बताते हैं वो देखते हैं कि किससे मैं करवा सकता हूँ और बहुत जल्दी भाप जाते हैं कि इससे मैं कुछ काम निकाल सकता हूँ कि नहीं और अगर उनको दिख जाए कि इससे निकालना मुश्किल है तो फिर वो बताना शुरू करते हैं अच्छा और इस लेवल तक बताते हैं और इतनी बार बताएंगे कि उसको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए एक्टर को कि इस बार मुझे बताया गया है नेक्स्ट टाइम मैं खुद खोजने की कोशिश करूंगा। अच्छा। उनका ढंग अच्छा। बताने का ये होता है यानी किसी को अंडर करने वाली तो बात रहती नहीं उसमें से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं he is always in the lookout for adding more people, more responsible people, more interested people in थिएटर उनका कहना है कि थिएटर को ये मेरे बाप की जागीर नहीं है लेट एवरीबडी डू इट अगर आज मैंने नाटक किया है और उसमें दस लोग काम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि दस के दस में क्षमता होनी चाहिए कि वो अपना नाटक खुद डायरेक्ट कर सकें और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही उनको अपने थिएटर यूनिट में चांस दूँ कभी दे भी सकता हूँ क्योंकि थिएटर यूनिट का तो हेड मैं हूँ अब उनको करना है तो सस्ता अपनी दूसरी खोल लें और करें और करें अच्छा एक।